श्री गर्ग संहिता दसवा अध्याय द्वारिका खंड द्वारिका पुरी गोमती और चक्र तीर्थ का महात्मा कुबेर के वैष्णव यज्ञ में दुर्वासा मुनि द्वारा घंटानाद और पार्श्व पार्श्वमौलिको साप श्री नारद जी कहते हैं राजन इस प्रकार मैंने तुमसे द्वारिका के आगमन का कारण बताया जो समस्त पापों को हर लेने वाला और ण्यदायक है अब तुम और क्या सुनना चाहते हो भवलास्व ने पूछा मुनिश्रेष्ठ कल्याण स्वरूपा द्वारिका से द्वारिका नगरी की भूमि सर्वतीर्थमयी है अतः वहाँ के मुख्य मुख्य तीर्थों को मुझे बताइए श्री नारद जी कहते हैं राजन द्वारिका से प्रभास तक की सीमा बनाकर जो तीर्थमयी यज्ञ भूमि है वही मोक्षदायिनी द्वारिका है उसका विस्तार सवयोजन है द्वारका नगरी का दर्शन करके नर नरनारायण हो जाता है द्वारका में कोई गधा भी मर जाए तो वह चतुर्भुज होकर वैकुंठ लोक में जाता है जो द्वारका का दर्शन करता है उसकी कथा सुनता है तथा कभी द्वारिका इस नाम का उच्चारण करता है अथवा वहाँ दर्शन स्नान करके तिनके का भी दान करता है वह मृत्यु के पश्चात परमगति को प्राप्त होता है जो द्वारिका का दर्शन करता है उसकी कथा सुनता है तथा कभी द्वारिका इस नाम का उच्चारण करता है अथवा वहाँ दर्शन स्नान करके तिनके का भी दान करता है वह मृत्यु के पश्चात परम गति को प्राप्त होता है एक समय एक रेवत को प्रेमानंद में आकुल देख श्रीहरि ने उसे अपने स्वरूप का दर्शन कराया उस समय उनके मुँह पर अश्रुधारा बह चली थी भगवान के नेत्र बिंदुओं से महानदी गोमती प्रकट हुई जिसके दर्शन मात्र से ब्रह्महत्या जैसे पातकों से छुटकारा मिल जाता है जो मनुष्य गोमती तट की पवित्र रज लेकर अपने सिर पर धारण करता है वह सर्व जन्मों के लिए हुए किए हुए पाप से तत्काल मुक्त हो जाता है इसमें संशय नहीं है मनुष्य कहीं भी स्नान करते समय यदि गोमती इस नाम का उच्चारण कर लेता है तो उसे निसंदेह गोमती में स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है विधेयराज जो मकर राशि में सूर्य के स्थित रहते समय माघ मास में प्रयाग के त्रिवेणी में स्नान करता है वह सौ अश्वमेध यज्ञों का पुण्य फल पा लेता है परंतु यदि वह सूर्य के मकर गत होने पर गोमती में स्नान कर ले तो उसे प्रयाग स्नान की अपेक्षा सहस्त्र गुना अधिक पुण्य प्राप्त होता है गोमती का महात्मा बताने में चार मुखों वाले ब्रह्मा भी समर्थ नहीं है गोमती के चक्र तीर्थ में जो जो पाषाण है वे सबके सब चक्र भाव को प्राप्त होते हैं अतः उनकी यत्न यत्नपूर्वक पूजा करनी चाहिए जो चक्र के चिन्ह से युक्त चक्र तीर्थ में द्वादशी को स्नान करता है वह पाप पापभाजन होने पर भी चक्रपाणी के पद को प्राप्त होता है करोड़ों जन्मों के संचित पापों से पतित हुआ की मनुष्य भी चक्र तीर्थ की सीढ़ियों तक पहुंचकर मोक्ष पद आरूढ़ हो जाता है बहुलास्व ने पूछा महामते महानदी गोमती में जो चक्र तीर्थ है वह शुभ अर्थ को देने वाला तथा लोगों के लिए अधिक माननीय कैसे हो गया यह मुझे बताइए श्री नारद जी ने कहा राजन इसी विषय में विज्ञजन इस प्राचीन इतिहास का वर्णन किया करते हैं जिसके श्रवण मात्र से सर्वथा पापों की हानि हो जाती है एक समय की बात है अलकापुरी के स्वामी राजा राजाधिराज धर्मात्मा निधिपति भगवान कुबेर ने कैलाश के उत्तर तट की भूमि पर वैष्णव यज्ञ आरंभ किया उनके उस यज्ञ में स्वयं भगवान विष्णु अपने धाम से उतर आए थे ब्रह्मा शिव जंभभेदी, इंद्र जल जंतुओं के अधिपति वरुण वायु यम सूर्य सोम सर्वजनेश्वरी पृथ्वी गंधर्व अप्सरा और सिद्ध तभी उस यज्ञ में वहाँ पधारे थे नरेश्वर समस्त देवर्षि और ब्रह्मर्षि भी वहाँ आए उस समय कुबेर का पुत्र नलकुबर धनाध्यक्ष था यज्ञ की रक्षा में वीरभद्र को नियुक्त किया गया था सतपुरुषों की सेवा का भार गजानन, गणपति के ऊपर था समस्त मरुद रसोई परोसने का कार्य करते थे स्वामी कार्तिकेय परायण रहकर सभा मंडप में समागत अतिथिजनों की पूजा सत्कार करते थे तथा घंटानाद और पार्श्वमौली ये दोनों कुबेर के मंत्री जो संपूर्ण शास्त्र शास्त्रवेदताओं में श्रेष्ठ थे दानाध्यक्ष बनाए गए थे इस प्रकार महान उत्सव से परिपूर्ण उस यज्ञ का विधि पूर्वक अनुष्ठान संपन्न हुआ यज्ञांत का अवृत स्नान करके महामहर्षि महाराज कुबेर ने देवताओं को उनका उत्तम भाग दिया और ब्राह्मणों को पर्याप्त दक्षिणा दी इस प्रकार उस श्रेष्ठ यज्ञ के परिपूर्ण होने पर जब समस्त देवर्षिगण संतुष्ट हो गए तब दंड छत्र और जटा धारण किए महर्षि दुर्वासा वहां आ पहुँचे वे स्वभाव से ही क्रोधी और कृषकाय थे उनके चरणों में खड़ाऊ शोभा पाती थी दाढ़ी मूझ के बाल बढ़े हुए थे पेट सूख कर गया था कुशासन संविधा जलपात्र और मृगचर्म धारण किए हुए श्रेष्ठ मुनि वहाँ पधारे वहाँ पधारे हुए उन महर्षि के पास जाकर उनकी विधि पूर्वक पूजा करके भयभीत हुए कुबेर ने परिक्रमा पूर्वक उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा ब्रह्मण आपके पदार्पण करने से आज मेरा जन्म सफल हो गया भवन सार्थक हो गया और यह मेरा यज्ञ भी सफल हो गया इस तरह उनके संतोष देने पर भगवान दुर्वासा मुनि जोर जोर से हंसते हुए उन मध्य धर्म देवता कुबेर से बोले तुम राज, राज धर्मात्मा दानी और ब्राह्मण भक्त हो तुमने भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाले वैष्णव यज्ञ का अनुष्ठान किया है प्रभो वैष्णव मैंने वैष्णवण मैंने कहीं कभी भी तुमसे कुछ नहीं मांगा है परंतु तो आज तुम्हें दान शिरोमणी समझकर मैं याचना करूंगा यदि तुमने मेरी याचना सफल कर दी तो मैं तुम्हें उत्तम वर दूंगा नहीं तो अत्यंत भयंकर श्राप देकर तुम्हें भस्म कर डालूंगा त्रिलोकी की सारी नवो निधियाँ तुम्हारे घर में मौजूद हैं उन सबको मुझे दे दो तुम्हारा भला हो मैं उन निधियों के लिए ही यहाँ आया हूँ नारद जी कहते राजन यह सुनकर दानशील उदार चेता भुजकों के स्वामी राजराज राज ने उनसे कहा बहुत अच्छा आप मेरा प्रतिज्ञा स्वीकार करें इस प्रकार निधियों को दे डालने की चेष्टा करते हुए निधिपति कुबेर से उनके दानाध्यक्ष मंत्री घंटानाद और पार्श्वमौली लोभ से मोहित होकर बोले उन दोनों ने कहा यह लोभी ब्राह्मण अकेला ही तो है सारी निधियाँ लेकर क्या करेगा इसे एक लाख दिव्य दीनार दे दीजिए बाकी अपने पास रखिए अपनी वृत्ति की तथा इस उत्तर दिशा की रक्षा कीजिए नारद जी कहते हैं राजन उन मंत्रियों का वह कठोर वचन सुनकर दुर्वासा रो से आग बबूला हो उठे उनकी भौहें टेढ़ी हो गई तथा उनके नेत्र लाल हो गए सारा ब्रह्मांड बटलोई की तरह दो निवेश तक हिलता रहा कुबेर को अपने चरणों में पड़ा देख मुनि ने उन दोनों मंत्रियों को श्राप दे दिया मुनि ने कहा महादुष्ट घंटानाद तेरी बुद्धि पाप में ही लगी रहने वाली है तू अत्यंत लोभी है ग्राह की भांति धनग्राही है अतः हे महा खल तू ग्राह हो जा पापपूर्ण विचार रखने वाले पार्श्व पार्श्वमौले तू भी धन के लोभ और मध से भरा हुआ है और हाथी की भांति प्रेरणा दे रहा है अतः दुर्बुद्धे तू हाथी हो जा श्री नारद जी कहते हैं राजन उन दोनों को दे कुबेर से निधि लेकर मुनिवर दुर्भाषा ने पुनः कुबेर को अत्यंत दुर्लभ वर प्रदान किया कुबेर इस दान से तुम्हारे पास नौ निधियां द्विगुणित होकर आ जाए यो कहकर वे निधियों के साथ वहाँ से चल दिए आह परम तेजस्वी महर्षियों का बल कैसा अद्भुत है इस प्रकार श्रीगर्ग संहिता में द्वारका खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश्व संवाद में गोमती के उपाख्यान के प्रसंग में चक्र चक्रतीर्थ का महात्मा नामक दसवाँ अध्याय पूरा हुआ